श्रावण मास महात्म अष्टोध्याय आसादशमी व्रत का विधान सनत कुमार वाच भगवन पार्वतीनाथ भक्ता अनुग्रह कारक कथियस्व दया सिंधो महात्म्यम दसमी इच्छिथे सनत्क कुमार बोले हे भगवन पार्वती नाथ हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे दयासागर अब आप दसमीतिथि का महात्म बताइए ईश्वर उवाच श्रावणे शुक्लपक्षे तो दशम्यां प्रारभेद व्रत प्रतिमासे दशम्यां तो शुक्लायाँ व्रतमाचरे एवं द्वादशमासवा व्रतमनोत्तम नवशुक्ल दशम्यां तो तत्पन चरेत ईश्वर बोले हे सनत कुमार श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि से यह व्रत प्रारंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार बारहवें महीने में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि पर इसका उद्यापन करे राजपुत्र कृष्यथम चीब वाणिज्याणिपुत्रपुत्र गृहिणी तथा धर्मकाम सिद्ध्यथ लोक कन्यावरा यु कामो द्वरोग्यामे चिर प्रवशते कां ते पत्नी एते स्वयं सुकर्तव्यं आसाव्रतम तदा राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र उत्तम कृषि के लिए कृषक व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाली कन्या यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकाल तक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दसवें व्रत को करना चाहिए यस्माद्यस्य से भेदाति्यम तेन तदावृत नभ तु संयाम तुस्ना संपूज्य देवता पूज्या वै पुष्पल्लवचंदन गृहांगणे लिखयिवा येतवा स्त्रीश्चाधिदेव शस्त्रवाहन चिन्हता द्वारं पृथग्दीपता पै जिस कारण से जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु तो उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में दसों दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में दसों दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए फला काल जाता कार्य निवेदेत आशा स्वासा सदा सतो सिंत मे मनोरथातीसाद सदा कल्याणमस्वी देव संपूज्य विप्राय दक्षिणाम उस समय उपलब्ध फल भी चढ़ाना चाहिए इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए हे दिग्देवता मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हों आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए अने न क्रमयोगे न मासी मासी सदा चरेत वर्ष में कम मुनिश्रेष्ठ तत्पन चरेत सौवर्णि कार्ये दचारौप्यापेषात केतवाबंधुजन साधगृत पूजयेदक्ति न चेतथा दस देंता हे मुनिश्रेष्ठ इसी क्रम से प्रत्येक महीने में अर्थात दसमी तिथि को सदा करना चाहिए और एक वर्ष तक इसके करने के अन्तर उद्यापन करना चाहिए पूजन की विधि कही जाती है सुवर्ण अथवा चांदी की अथवा आटे से ही दशो दिशाओं को बनवाए तत्पश्चात स्नान करके भली भांति वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से दसों दिग्देवताओं का पूजन करना चाहिए स्थापये क्रमय योगे न मंत्री कई सन्निहिता शक्र सुरासुर नमस्कृत स्वामी च भुवन सेंद्रिय दिग्देवते नम घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा देवताओं को स्थापित करें इस भुवन के स्वामी और देवताओं तथा दानों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं आप ऐन्द्री नामक देवता को नमस्कार है अग्नि से दासनेजीति पक्ष से तेजो रूपा पराशक्ति तस्वरदा हे आसे अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप आग्ने कही जाती हैं आप तेजस्व रूप तथा पराशक्ति हैं अतः मुझे वर देने वाली हों धर्मराज सामश्रित लोकां संयम यसौ तेन संयम ने चासी भव। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं इसीलिए आप संयम अर्थात संयमनी नाम वाली है हे यामे आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो खगह सात विक्रांता नृत्य स्थान मश्रिता पूरी ये हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं अतः आप रूप हैं आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिएस्ते भूनाधारो वरुणो या दशा पति कार्याम धर्मार्थम वारुणि प्रवणा हे वारुणी समस्त भूनों के आधार तथा जीव जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तप्तर होंष्ठिता से जगदादिना वायव्य तमतः शांतिम नित्यम यहा आप जगत के वायु देव के साथ अधिष्ठित हैं इसलिए आप वायव्या हैं हे वायव्ये आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें धनाधिपिष्ठिता से प्रख्याता स्विहोतरा निरुतरा भवास्मासु दत्ता मनोरथम आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं अतः आप इस श्लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों ऐसा नी संभुना न शभुना कमलता पूरी अस्व शुभे देवी वाचिता नी हे ऐसानी आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं हे शुभे हे देवी मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए आपको नमस्कार है नमस्कार है सर्वलोह को परिग गर्वदा तम शिव शनकाद्य पराही सर्वदा आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं आप सदा मेरी रक्षा करें रक्षा करे, करे। नक्षत्राणी चर्वाणी ग्रहस्तारा गणा तथा नक्षत्र मातरो भूतपेता विनायका पूजितास्तु मया भक्त भक्ति प्रवणचेत ममेत ममेट भवन्तु प्रवणा सदा सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्तिपूर्वक पूजा की है वे सब मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों भुजंग नकुलेम से युष नांगांगना सहिता तुष्टाध्यवी नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेलों के द्वारा सेवित हैं अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐर्म सामभ्यर्च पुष्पूपाधि अलंकाराश वाषाशी फला चेदेन इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजन करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए तथा वाद्यादिनादीन गीत नृत्यादिमंगल नृत्यिजागरेण निशा नयेत कुंकुम क्षतता सुखम अतिबा चम राषयुक्न चेतसा प्रभाते प्रतिमा अर्च्य ब्राह्मणा निवेदय अनेकना कृत्वा समाप्य प्रणिपत्य चुंजित मित्र सहित सहृदंधुजन च इसके बाद वाद्य ध्वनि नृत्य आदि मंगलकृत्यों और नास्ती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करने चाहिए कुमकुम -कुम अक्षत तांबूल दान मान आदि के द्वारा भक्तपूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके काल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देना चाहिए इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए एवं यह कुरुते व्रतमादरात सर्वान्मान वापनोति मनसो भी मतान्ता जो मनुष्य इस विधि से पूर्वक दसमी व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है श्रीभिर्विशेषतः कार्यम व्रतमेंत सनातनम प्राणिवर्गे यार्य श्रद्धा काम पर विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामनापरायण होती हैं धन्यश्ययुष्यम सर्वकाम फलप्रदम कथित मुनिश्रेष्ठ मजा व्रतमेंगम तव दान सतान्य व्रतमस्ती जगत्रे हे मुनिश्रेष्ठ धन प्रदान करने वाले यश देने वाले आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है ये काम कामा दस्मी सुसदाद मानवा विधि दशमी सु सदा दशा तेषाशाता का श्रेष्ठ वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दसवीं तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं इसमें अधिक कहने में क्या प्रयोजन मोक्ष प्रद्रतम हे तन्नात्र्याचारणा व्रतचारेण सज समाभूतम न भविष्य हे सनत कुमार यह व्रत मोक्षदायक है इसमें संदेह नहीं करना चाहिए इस व्रत के समान न कोई व्रत है और न तो होगा इसक ईश्वर सनत्कुमार संवादे रावण मास महात्म्य आशमी व्रत कथनमशोध्याय